Hmm. तथा तो सुखे दुख सुख ख्या सुख का जो है दृष्टि करना उस सुख का भान करना सुख का अनुभव करना यही अविद्या है तथा तो ठीक इसी प्रकार से अनात्मनी आत्मख्यातिर बाह्योपकरणे से चेतना चेतने से भोगाने पुरुषोपकरणे वा मनसी अनात्म आत्मख्याति अनात्मा में आत्मख्याति भी अभिज्ञा है अनात्मा कौन है कहते हैं अनात्मन आत्मख्याति का उपकरण है गाड़ी घोड़ा वगैरह है चेतना चेतनेशु बाह्योपकरण भी दो प्रकार के चेतन भी और अचेतन भी पत्र है पुत्र पत्नी आदि क्या है चेतन है और जो अन्य आसन आदि थ आदि ये अचेत है ये सब वायु उपकरण आपके सुख के है ना जो आपके द्वारा माना गया है सुख में ना, वो सब ही तो तो है, अनाथ पुत्र पुत्राली चेतन रूपा वस्तु क्यों ना हो चाहे गाड़ी घोड़ा मकान आदि रूपा जो अचेतन वस्तु क्यों ना हो ये सब भोगाने वाला शरीर है और दूसरे अनाथ वस्तु कौन है ये शरीर पहले बाहर का ले लिया बार से शरीर में आया ये शरीर भी अनात्मा है बाहर सारे वस्तु भी अनात्मा है सुख का साधन और सुख तो शरीर भी अनात्मा है और भीतर जाओ ये सारी इंद्रिया भी पुरुष वाह मनसी इस पुरुष के उपकरण होता है जो मन मन गने से सगल ज्ञान इंद्र कर्म इंद्र सारे घट्टा ले लेना वो सारी इंद्रिया साप के सब अनात्मा इन अनात्माओं में आत्मख्याति करने का नाम ही अविद्या है। में शिक्षित्व ख्या में सुखत्व ख्या और अनात्म में आत्म आत्मख्या का नाम अविद्या है। इसी प्रकार से यह जो है कहा है पंचशिखाचार्य जी ने व्यक्तम व्यक्तम व सत्तम आत्म अभिप्रतीत त अनुनंदती आत्मसंपदम मनवा रहा तस् अनुशोचति अनुशोचती आत्मव्यापद मनमान सर्वो अप्रतिबुद्ध पंचशिखाचार्य जी का कथन है कि व्यक्तम चेतन पुत्रादि अव्यक्तम अचेतन शय्या आसन रथादि ये सब सप्तम इन सबको सप्तमान बैठा है आदमी ने और आत्मिक विपरीत वह सब अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार कर दिया अती होता क्या है तब तो से संपदम अब वो संपन्न हो जाए पुत्र हो गया तो बाप को बड़ा खुशी होता है पुत्र पास हो गया पत्नी स्वस्थ है घर का घर का, का काम काज ठीक चल रहा है तो आदमी अपने आप को सुस्त मानता है सब कुछ ठीक है मानता है उनके संपत्त को अपना संपत्ति मानता और आप संपदम मन वो अपना ही संपत्ति से मानता हुआ व्यक्ति उनकी खुशहाली में अपनी खुशियाली उनके आनंद में अपने आनंद मान के चलता है और ठीक विपरीत अनु और फेल हो जाए एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ हो जाए वो अपने आप से शोक करने लगता है और अपनी ही नाश वैसे मन लगता है आप तो स सर्व ऐसा जितने भी लोग हैं ये सब महामूढ़ है बोल दिया अप्रतिबुद्ध ऐसा प्रतिबुद्ध नहीं है किंचित भी विवेक इनके पास नहीं है। अत्यंत अविवेकी लोग हैं जिस प्रकार से मानते हैं। ऐसा चतुष्पदा भवदीय विद्या। इस प्रकार से ये जो विद्या चार प्रकार से आपको दिखाई देती एक तो सूची में सुचित्व का भान दूसरा अनित में नित्यत्व का भान था तीसरा दुख में सुख का भान चौथा अनाथ में आत्मा का भान था ये चार पैरों वाली एक तरफ विद्या हम लोगों के जितना मजबूती तीन पैर दो पैर वाले भी मजबूती से खड़े हो जाते हैं और ये चार पैरों वाली है बड़ा आराम से खड़ी हुई है ना इतना अंदर आपका मजबूती में बैठी हुई है इसको उखाड़ना मुश्किल हो गया है ना मकानों के से कम से कम चार पिलर पे खड़ा करते हैं तो इसलिए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तीन पर भी खतरा है दो पर तो खतरा ही खतरा है तो चार पैरों पर तो मजबूती हो जाती है ये अविध्या भी चार पैरों पर खड़ी है चतुष्पदा है ये है तीसरे महान मजबूती के साथ हम सब के अंदर बैठी हुई है इसके पाया कितनी गहराई में है कोई नहीं जानता है न मकान की जो है पाया लगाते हो ना पिलर की पाया लगता है तो आप सोचते है तीन मंजिल बनाना है तो छह फुट डालना है नहीं चार मंजिल बनाना है तो दस फुट डालना है उसके तो आपको पता रहता है कितना गहरा है लेकिन इसका तो कुछ ही पता नहीं ये चारों पाए ऐसे लगे हुए हैं, तो इसका आदि अंत कुछ नहीं समझ में आता तो इसलिए कहते हैं मूलम अस्या क्लेश संतान कर्माचय से सविपाक यह जो अस्या क्लेश संतान ये क्लेश के प्रवाह चल रहा है हमारे अंदर ये जो कर्म के वासना अपने अंदर है कर्म फलों के साथ जात भोग के साथ सभी पाक से जाते भोग के साथ जो कर्म की वासनाएं और क्लेश संतान जो क्लेश की धारा चल रहा है इन सब का मूलम इन सब का सबका मूल्य अविद्या है अमित्र गोष्पद विद्यम लेकिन विचार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आरंभ करने जा रहे हैं क्योंकि अनेकों में एक भ्रांति है अज्ञान का मतलब क्या ज्ञान का अभाव अविद्या ने विद्या का अभाव वो अभाव रूप मानते हैं और अभाव असद रूपा होता है उसकी तो कोई सत्ता नहीं होती है प्रतियोगी को छोड़कर के ऐसा जो लोग मानते हैं उसका गुरुत्व एक नहीं अविद्या एक भाव पदार्थ अविद्या एक भाव पदार्थ वेदांत मत योग मत इसमें एक है विधान में भी माया अविद्या को भाव रूपा माना सत्र गुणात्मिक जो माया प्रकृति मूल प्रकृति प्रधान ये सब क्या है ये इसी का नाम अविद्या है वही आपका भाव रूपा वस्तु है यदि वो भाव रूप ना होता तो उसका कार्य उदय जगत भी भाव रूप नहीं होता इसलिए उसका अभाव रूप मानना कुछ इतनी है फिर इसका नाम अविद्या क्यों रखा कुछ और नाम रख देते विद्या का अभाव अविद्या नविद्या ऐसा अर्थ नहीं करना यहाँ पर नए समाज का नहीं होता, नहीं होता आप जानते अर्थ अर्थ होते है। नए, था। नए के अर्थ छर्तन किया व्याकरण उनमें से यह कौन सा अर्थ लेना अविद्या में यह विचारणीय विषय है तो उसको दृष्टान देकर समझा रहे हैं भाव भाष्यकार कथित तस् अमित्रगोष्पद वत् वस्तु सतत्व विद्यय ये कैसा है अमित्र शब्द के समान समझो अगोषपद शब्द के समान समझो अविद्याश्त सतत्व ये निस्तत्व नहीं सतत्व वस्तु ये अर्थात यथार्थ भाव पदार्थ यथार्थ भाव पदार्थ है यह भाव रूपा असत पदार्थ नहीं है सततम वस्तु क्यों क्या बताएं यथा दृष्टाओं को समझा रहे अमित्री शब्दों को यथा न <coughs> मित्रा अमित्र मित्राभाव न मित्रमात्र अमित्र शब्दार्थ क्या लोग गया अमित्र गार्थ मित्र सामान्य ये भी अर्थ नहीं मित्र का अभाव ये भी अर्थ नहीं अमित्रो शब्द मित्र अमित्र मित्र न मित्राभाव न मित्र मात्र मित्रा भाव भी नहीं मित्र सामान्य भी नहीं किंतु तद विरुद्ध सपत्र ठीक उसका विरुद्ध मित्र का विरुद्ध में क्या है सपत्र मानी शत्रु अमित्र शब्द का अर्थ है शत्रु चाणक्य सूत्र बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है से मित्रों की अमित्रेव बहुत ही सुंदर सूत्रों पर क्या यही लेना पड़ेगा ना आपको शत्रु का जो मित्र होता है वो भी आपका शत्रु हो जाता है वह अमित्र शत्रु और कोई अर्थ नहीं, नहीं सकते वहां पर घटेगा नहीं सूत्र का अमित्र का जो मित्र होता है वह भी अमित्र होता है कह रहा है सूत्र अमित्र से मित्रों अमित्रेव के सूत्र में अमित्र शब्द साफ है शत्रुवाचक है शत्रु के भाव क्या भावे भावे भाव अमित्र शब्द अमित्र शब्दार्थ मित्र का भाव नहीं रहा अमित्र शब्द शब्दार्थ भाव रूपा शत्रु उसी प्रकार यहां पर भी अविद्या शब्द का भाव भावरोपा वो कैसा है वो विद्या का विरोधी है क्या है मित्रत्व का विरोधी मित्रत्व का विरोधी क्या है शत्रुत्व अमित्र शब्द का अर्थ तद पक्ष में लेना नए का अच्छे अर्थो में तद विरुद्ध तद अपहा शब्दी ना उसे तद्विरुद्ध अर्थ में लेना इसे यहां पर भी नए समास विद्या के साथ न विद्या विद्या जो नए समासुद्ध अर्थ में है विद्या विरुद्ध विद्या का विरोधी विद्या का आवरण रूपा उसी का नाम अविद्या है। इसने कहते हैं अमित्र शब्द का अर्थ केवल मित्रा भाव ऐसा नहीं किया जाता है मित्र मात्र है ऐसा भी नहीं किया जाता है किंतु मित्रत्व तो का विरुद्ध तद विरुद्ध किंतु क्या अर्थ करते हैं व्याकरण लोग तद तो विरुद्ध अर्थात शपथ रहा अमर शत्रु यही करते तथा इसी प्रकार से घोष पदम संस्कार क्या है नोष पदा भाव गौ का पगचिन जब पड़ जाता है ना तो जा हल्का सा गड्ढा सा होता है की चढ़ादी में जब पड़ता है उसका नाम है। गोषपद तो पगचिन पर लेकर कई कर बार ढूंढते ना कायादि को उसका चिन देखते देखते <coughs> उस क्षेत्र का नाम है, जहां पर पगचिन पड़ा हुआ है वो अगोष पदकार क्या गोष्ठ पद का अभाव ऐसा अर्थ नहीं ले सकते नहीं यहाँ वहाँ गौ के पग चिन्ह नहीं है बकरी का पग चिन्ह है वो बकरी का जो पग चिन्ह है उसको हम क्या कहेंगे अगोष पद वो भाव के अभाव है भाव ही है इसलिए गोष पद का अभाव नहीं है अर्थ वहाँ किंतु कोई चीज है ना वहाँ जो भी है उसके का नाम हम आगोष पद कि हम गोष्ठ को ढूंढ रहे थे हमें गोष नहीं मिला कोई और पद मिल गया और दूसरे पद का नाम हमने क्या रखा अगोष्ठ भाव इसलिए अगोष पद शब्दार गोष्ठ पदा भावो न न गोष पद मातम यह भी नहीं करना जिस गौ का पक्ष चिन्ह में ढूंढ रहा हूं वो गौ का पग नहीं है कोई न कोई गौ का पग चिन्हे गो पग चिन्ह सामान्य नहीं है यह पढ़ने का न गोष पदम मात्र किंतु देश अन्य वस्तंत्र किंतु गोष्पदाभाव से भिन्न देश गोष्प सामान्य से भिन्न एक देश विशेष को प्रकट कर रहा है गाव से भिन्न बकरी आदि का पद यही अर्थ पर एक भाव पदार्थ वस्तंत्र भावांतरम में उसी प्रकार से एवं अविद्या, या अविद्याद्या भी उसी प्रकार से न प्रमाणम, इसको प्रमाण सामान्य कोटि में भी नहीं रख सकते न प्रमाण अभाव प्रमाण अभाव कोटि में भी नहीं रख सकते नभाव रूपाय प्रमाण के अभाव रूपाय नहीं प्रमाण सामान्य भाव रूपा भी नहीं है किंतु प्रमाण का विरोधी है समझ में आ रहा है ना कि प्रमाण का विरोधी है यथार्थ का विरोधी है आप जब तो स्वरूप का विरोधी है ज्ञान का विरोधी है किंतु विद्या विपरीत ज्ञानांतरम में व विद्या क्या है वो? का विपरीत है विद्या भी एक ज्ञान है और ज्ञान का विपरीत भी, भी एक दूसरा ज्ञान है ज्ञान का विपरीत जैसे मित्र भी एक आदमी है मित्र नहीं मित्रत्व का विरोधी जो अमित्र है आदमी सिर ये भी क्या है अविद्या विज्ञानांतर का नाम है अविद्या इसलिए आपने देखा व्याख्या करते पहले क्या कर नित्य में नित्यत्व की ख्याति ख्याति मैने ज्ञान अशुचि में शुचित ख्याति बार बार ख्याति शब्द प्रयोग कर रहे और ख्याति ही अविद्या है कौन सी ख्याति ये स्वरूप ज्ञान नहीं है ज्ञान का विरोध ज्ञान है ज्ञान का विरोधी ज्ञान मतलब स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान का विरोधी ज्ञान का नाम ही अविद्या है। वो एक भाव पदार्थ इसलिए कहते विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम अविद्या सिद्ध ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है त्याश्च अमित्र अगोष पदव वसुस तो विज्ञे ये जो भाषाश है बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के अंदर सामान्य रूप में भ्रांति ही होता है अविद्या मने माया मने कोई अभाव रूपा वस्तु होगा लेकिन ऐसा नहीं है विद्या क्या अभाव ऐसा विद्या ऐसा व्यर्थ नहीं देना विद्या सामान्य मिद्या ऐसा व्यर्थ अर्थ नहीं देना किन्तु विद्या का विरोधी अविद्या भावान्तर ज्ञानांतर वस्तु ही है ये दृढ़ निश्चय रखो अतएव <coughs> विद्या सब अविद्या को नष्ट कर पाते नहीं तो कोई अभाव का नाश नहीं कर सकता है अभाव को निवृत्त किया सकता है नाश नहीं किया जा सकता जैसे यहां घटा भाव है आप घड़े को लाइए उसे क्या हुआ घटा भाव का नाश हुआ क्या नहीं निवृत्त हुआ अब भाव दिख रहा है घट गट घटाओ फिर वह घटा भाव हो जाएगा यानी ऐसा यहाँ नहीं है यदि ऐसा यहां रहेगा तो ये भी माननी पड़ेगी किसने किस आप तो विद्या भी हट जाएगी तो दोबारा विद्या आ जाएगी अरे वो तो भी भाव पदार्थ है तो नष्ट हो गए तो नष्ट होगी बातें खत्म हो गई भाव है तो अविद्या भी एक भाव है तो विद्यारूपी भाव के द्वारा अविद्यारूपी भाव का विनाश कर दीजिएगा तो अपने अब क्या हो जाएगा दोबारा उसको उत्पत्ति का संभावना नहीं है दोबारा उसका अभिव्यक्ति की संभावना खत्म यदि अभाव रूप है तो दोबारा अभिव्यक्त हो सकता है इसलिए उसका अभाव रूप नहीं मानते भाव सामान्य भी नहीं मानना है किंतु वो एक भाव का विरोधी दूसरे भाव पदार आत्मज्ञान से एक बार अविद्या का नाश हो जाता है तो दोबारा अविद्या प्रकट नहीं हो पाता है आई कहा से समस्या तो यह आई क्यों कहां से से आ गई अविद्या? माया आई? सबसे भयंकर समस्या वेदांत पढ़ने वालों के दिमाग में रहता है तो यही मान लिया जाए कि एक व्यक्ति बार बार पूछता था जब हम लोग वेदांत पढ़ते थे रामानंद जी महाराज जी से तो उनसे यही प्रश्न बार बार उठता था बार बार यही पूछता था महाराज मान लिया जाए वेदांत पढ़ लिया हम लोगों ने और चिंतन मनन करेंगे, करेंगे, विद्या को नाश्ट कर डालेंगे दोबारा विद्या पैदा नहीं, दो नहीं होगी दोबारा हमें फसाएगी नहीं क्या गारंटी है इसे? जिस प्रकार से अनादिकाल में कभी अविद्या हमको जखड़ रखी है तो दोबारा कभी जगड़ सकती है ये बार-बारा समझता नहीं था क्योंकि हम लोग जो व्यवस्था दे रहे हैं अनादि काल में कभी अविद्या जखड़ ली थी क्यों कहा जा रहा है तेरवाध्याता में भाषकर ने बड़ा विचार किया अविद्या किसके पास है प्रश्न पूछता है या था न तो किसके पास है सबसे आई है अरे वास्तव में जिसको मैं और तुम दो भेद दिख रहे ना उसी के पास न कभी आई है न कभी जाने वाली है ये तो बीच में दिखाई दे रही है उसी को पास है माना जाता है जिसको ये दुनिया दिखाई देती है ये ना। जो अपने से भिन्न कोई दूसरा है मानता है तो उसके पास अभिज्ञान है जब अपने ऐसे दूसरा है ही नहीं तो दूसरा विद्या जो लोग सोचते हैं हम ऐसी व्यवहार करें ऐसी बातें बोले ऐसा काम करें जिसे हम दूसरे को खुश करते हैं उससे बड़ा अज्ञानी मूठ कोई नहीं है दृढ़ निश्चय वेदांत सिद्धांत में न माया है न माया जनित जगत न ना हम नई जगत श्लोक याद रखें वास्तव में ना बुद्धि है ना बुद्धि का संयोग जीव नाम का वस्तु है न तो यह जगत ही है जिसको भाल होता है भेद उसी के पास अविद्या कही जाएगी वास्तव में ना अविद्या का कोई अनादि काल में कोई संबंध हुआ था ना आप उसे नष्ट कर रहे हैं ये केवल वर्तमान स्थिति में यदि भेद निष्ठ बुद्धि है उस भेद निष्ठ बुद्धि का कारण आपको समझाने कह दिया गया कभी है और वास्तव में अर्जुन इस में क्या बोला नष्टो मोह स्मृति लवल विस्मृति हो रखिए स्वरूप का उसकी स्मृति और विस्मृति क्यों ही उसके समझाना पड़ रहा है तो मान रे होना विस्मृति हुई है स्मृति का लाभ होना है जो ऐसे मान रहा है उसी के पास अविद्या है अब उसी के लिए कहा जाता है विद्या नष्ट हो गई और दोबारा वो इसलिए नहीं आ सकती है एक बार स्वरूप की स्मृति हो जाए दोबारा विस्मृति कौन चाहेगा यदि दोबारा विस्मृति होगी तो हम कहेंगे दोबारा विद्या आ सकती है नहीं दोबारा न विस्मृति होना है क्योंकि वाक्य वर्तमान में भी नहीं है भ्रांति विस्मृति की भी भ्रांति है इसे यथार्थ की ओर जब जाएंगे तो वास्तव में क्या कहेंगे आप ना विद्या थी न है न होगा आज पुनर्संबंध का प्रश्न नहीं लेकिन वो कहता है बार बार महाराज यदि ऐसा है तो फिर दृष्टांत क्या है? है माई मर जाए ऐसा दृष्टांत है कहते जब मैं बोला महाराज देखिए आप तो हमारे पास बहुत दृष्टान्त कहते जो बिच्छू होता है ना ये पैदा जब होते हैं अपने माँ को मार के पैदा होते हैं। अब उस समय से दोबारा बिच्चू आएगी क्या माँ ही मर गई ना जब बिच्चू जन्म देते है बच्चे को वो बच्चे जैसे थोड़ा बड़े हो जाते गर्भ में वो बच्चे माँ को ही खाना शुरू करते हैं। माँ का पेट खा जाएंगे, माँ मा को खाते खाते बाहर निकलते जैसे जैसे तो बाहर निकलते हैं और माँ बिच्चू मर जाती है अब बताओ मेरे को क्या माँ बच्चे दोबारा जन्म लेगी दोबारा जन्म दे सकती है कुछ खुद मर गई खुद ही खत्म उस माँ बच्चे से दोबारा ना जन्म होना है ना उस माँ बच्चे का अस्तित्व ही रह गया उसी प्रकार से विद्या का हाल है यही अविद्या से हमें उपरिषदों की सहायता से क्या होगा ब्रह्मज्ञान ज्ञान बच्चे पैदा होंगे और बच्चा क्या करेगा अविद्या रूपी माँ को खाके जन्म देगा जिस दिन ये आपके अंदर प्रकट होगा वास्तव में ब्रह्म ज्ञान होगी जीव ब्रह्म तो का हम ब्रह्म से तो उसी क्षण जैसे ये ब्रह्म ज्ञान रूपये पुत्र उत्पन्न होने वाला है तो उसी क्षण में उसका माँ जन्म देने वाली अविद्या वो अभी नष्ट हो जाएगी अति दोबारा उस अविद्या का जन्म हो या अविद्या का दोबारा जो जन्म देना दोबारा बंधन में डालना इत्यादि व्यवहार असंभव इसलिए वहां पर का कहा ना न कुछ भी नहीं रह जाता इसलिए यहां पर ये यह शंका नहीं होनी चाहिए कि विद्या के जरा भावान्तर विद्या का नाश होने के बाद इसलिए अभाव रूप हम नहीं मान रहे बात उस पर चली थी यदि अभाव रूप मानेंगे तो उस का दोबारा अभिव्यक्ति हो सकता है जिस भाव ने अभाव को निवृत्त कर रखा है वह भाव जैसे नष्ट हो जाएगा तो दोबारा वह अभाव ही प्रकट हो जाएगा इसलिए हमें अविद्या को अज्ञान को भाव रूप मानना है अभाव रूप नहीं जो भाव होता है वह नष्ट होने की संभावना होती है जैसे नित्य भाव अनित्य भाव दो प्रकार के मनिपुन आत् है वो भी भाव बदारते हैं नित्य इसलिए भावोत्तम हेतु मात्र नहीं है घटा विनाशी भावत्वात विचारी हेतु है, तो है। <coughs> कोई अनुमान करे घटा विनाशी है भाव होने से पटवत गलत है आप हो जाता है इसे हमें कहना पड़ेगा घटा विनाशी उत्पद्य सती भावत्वात उत्पद्य सती भावत्वात विशेषण देना पड़ेगा जो जो उत्पन्न होता हुआ भाव है वही विनाशी होता है केवल भाव विनाशी नहीं होता नहीं तो विचार हो जाए आत्मा विभाव पदार्थ लेकिन उत्पन्न होता वी वह नहीं है इसलिए हेतु में देना पड़ता है भावत्वा हेतु से घटविशी सिद्ध होता है यह नियम तन में था आत्मा विचार जो उत्पन्न होता हुआ भाव नहीं है वह विनाशी भी नहीं है जैसे क्या अनुमान से सिद्ध हो जाती है तीसरे इनका कहना है कि आगे और स्पष्ट समझा रहे हैं अविद्या का सबसे पहला काम क्या है आपके अंदर मैं ये भेद बुद्धि को स्थापित करना ये तो अविद्या समझ में आ गई अविद्या का कार्य के अंदर अविद्या को समझाया गया वो अविद्या नहीं है ये तो कार्य के आधार पर आपका अविद्या का सर्व समझाया अविद्या का कोई लक्षण कोई नहीं बना सकता तो, तो है नहीं कोई चीज का लक्षण क्या बनाओगे लेकिन इसलिए उसका कार्य जो विचित्र हो रखा है ना उसके आधार पर हमने समझाना हो ये अनित्य में नित्य बुद्धि अशुचि में शुचि बुद्धि और जो है अब अनात्म में अत बुद्धि ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है इसका कारण हमने अविद्या भ्रांति कल्पना कर लिया है लेकिन उस अविद्या भ्रांति का लक्षण बताओ तो कोई लक्षण नहीं बना सकता जो वर्तमान में इसलिए बार बार वहां शंकराचार्य ने जोर जो देते हुए कहा अविद्या कब आई कैसे पैदा होगी कहाँ है अविद्या के माँ कौन बाप कौन कहा खबर लोगे हैं अविद्या का को कोई गोत्र नहीं होता ऐसे पैदा ही नहीं हुआ है तो है वास्तव में लेकिन जिसको भेद प्रतीत तो हो रहा है उस भेद का कारण रूप स्वीकार करना पड़ता है सारा का सारा विचित्र कहा से आ गए जगत उसके लिए एक आधार मानना पड़ गया तो उस मानने के चक्कर में एक माया नाम की वस्तु की परिकल्पना की गई है कल्पित जगत का कारण बोता एक परिकल्पना बोता वस्तु विद्या मानी गई है ताकि जो है हम अपने के स्वरूप को समझ सके ये सब समझाने के लिए जैसे कोई बच्चा को कोई बात समझाना होता है तो उसके लिए कहानी सुनाती है बुढ़िया नहीं दादी नानियों का काम क्या था ऐसे तो शिक्षा संस्कार देते थे, थे। बात कुछ कहना है और वो ऐसी कहानी बना दी जो कभी हुई ही नहीं लेकिन स्टोरीज बनाया गया है एक बार एक मुर्गा ने जो है बहुत बड़ा साढ़ से सा लड़ा मुर्गे की साढ़ की लड़ाई होती क्या कभी लेकिन कल्पना करते हैं लेकिन उससे एक शिक्षा देने का लक्ष्य होता है शिक्षा देने के लिए अनेक कथाएं कल्पित कर दी ऊपर वो अपने लिए भी लाभकारी है दूसरे के लिए भी लाभकारी तो उसी प्रकार यहां पर ये जो परिदृश्यमान जगत में जिसके कारण से क्लेश प्रवाह में जंजाल में फंसे हुए संसार जाल में फंसे पड़े हैं इससे निकलने के लिए हमें कल्पना करनी पड़ी अविद्या अयोध्या जिसका नाश करने से ये सारा दृश्य ही समाप्त हो जाता है और अपने दृष्टि रूप जा सकते हो इसलिए पहला क्या था विद्या का इस जाल को बिछाने में हम अपने आप तो स्वर्पित थे अब भी है आप आत्मा ही है अभी आत्मा ही थे आत्मा ही है आत्मा ही रहेंगे न जगत था न है न होगा लेकिन जगत दिखाई दे रहा है दिखाई देता वह जगत के है कारण वो तब पहला वस्तु क्या था विद्या के कारण से हुआ तब कहते दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता युवा अस्मिता दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता अस्मिता युवा अस्मिता युवास्मिता शक्ति कौन है यह पुरुष ही दृक शक्ति आत्मा ही दृक्शक्ति है आत्मा ही चेतन शक्ति है और दर्शन शक्ति तो बुद्धि है बुद्धि को दर्शन शक्ति कहा गया शक्ति और शक्ति पुरुष को पुरुष पुरुष और बुद्धि इन दोनों की जो एकात्मता तादात्मता परस्पर जो है संबंध भाव जो है उसी का उसके सम हुआ नहीं है बहुत ही सुंदर सारा पतन सूत्र सही सही समझने लग जाए तो बिल्कुल वेदांत है लेकिन विशेषता देखिए वेदांत की जो धरातल पे इन्होंने साधना पर सूत्रों के निर्माण कर दिया लक्ष्य वास्तव में यहां वेदांत है और कहने के लिए साधना परक ले लिया और लेकिन इसकी दार्शनिक भूमिका जो बांधी गई के लोगों ने जो है वो सब ले गए सांख्य के साथ जोड़ दी है भी यहां कहीं भी सूत्रों में आपको नहीं मिलेगा जो सांख्य की परिकल्पना है क्योंकि कई सूत्रों में एक आनंद पुरुष होता है कई सूत्रों में ये नहीं कहा है कि पुरुष और प्रकृति दो अलग चीजें होती दोनों नित्य दोनों स्वतंत्र हैं। सूत्रों में कहीं नहीं है बात लेकिन बाद में लोगों ने कुछ शब्दावली समान थी ना योग सूत्रकार ने पुरुष का प्रयोग कर पुरुष विशेष ईश्वर बोल दिया तो बस पकड़ लिया उन्होंने इसका मतलब भी सांख्यों के जैसे है पुरुष विशेष ईश्वर हो गया और अनंत पुरुष होते हैं और पुरुष अलग है प्रकृति से अलग स्वतंत्र है प्रकृति अविद्या है और सबसे पहले महत्वता को पैदा कर दिया सभी को उन्होंने तालमेल बिठा बिठा कर विशाल के दर्शन पर घटा दिए लेकिन दार्शनिक सिद्धांत सूत्र में याद वो मान रहे हैं वैसा नहीं सूत्रों के सीधे सीधे शब्दार्थ को लेकर चलते हैं तो पूरा का पूरा वो सैद्धांतिक तत्व में वेदांत परक।, परक है और वेदांत अनुभूति के आवश्यक जो साधना परक है उसको साधना में लगाया इसलिए योग सूत्र का शंकर भाष्य को लोगों ने गायब कर दिया जान कर के किया है आज भी उपलब्ध नहीं हो रहा शंकर भाष्य शंकर भाष्यमाण है कि इस पर शंकर भाष्य था योग सूत्र पर भी शंकराचार्य ने भाष्य लिखे थे इस आधार पर है कि जो श्रृंगेरी पीठ पर पहले हुए है जिन्होंने पंचदेश्वर लिखा था भारतीय तीर्थ विद्यारण्य तीर्थ तो इन दोनों ने अपने जो उनका अपना हस्तलिखी पुस्तकें थी पुस्तक जो पढ़ते थे गुरुओं से तो लिखते थे उन्हें वहां टिप्पणी में कई जगह लिखा है योग सूत्र शंकर भाष्य जब भाष्य पढ़ रहे थे उनके गुरु ने पढ़ाते वक्त तो उनको बताया कि देखो योग सूत्र में शंकराचार्य ने ऐसे बोला है उन्हें वहां जगह जगह लिखा है योग सु शाम भा योग सूत्र श्याम मान शंकर भाष मैंने थी योग उनके जमाने तक उसके बाद पता नहीं क्यों क्या कैसे हुआ आज उपलब्ध नहीं है हमने बहुत कोशिश किया हमें आज तक तो उपलब्ध नहीं हुआ है तो इसलिए शायद लोगों ने उसको तो उनके भाष्य और इनके भाष्य के आधार पर जो है ये शांति परिजन तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप इसलिए शायद उसको समय समय में लोगों ने बीच में लोप कर दिया है लेकिन दृघ दर्शन शक्ति और एकात्मता ईव करके स्पष्ट बोध करा आ रहे यहाँ पर वेदान तत्व को अभी अभी आपने ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे थे ध्यालाय करे यही बात कहा था एकात्मता ईव संयोग संबंध के समान संबंध वास्तव में संबंध नहीं है उसी का नाम अस्मिता है पुरुषो दृश शक्ति बुद्धिर दर्शन शक्ति और एक स्वरूप इव अस्मिता क्लेष उच्चता है पुरुष ही दृष्ट शक्ति है और बुद्धि दर्शन शक्ति है इन दोनों की एक स्वरूप एक स्वरूप की प्राप्ति ये दोनों भिन्न होती हुई अभिन्न के समान भाषित हो जाना भिन्न भाषित न होना भिन्नतव भाषित होने विवेक ख्याति अभिन्न भाषित होने का नाम ही अस्मिता वह एकलेश विशेष है भोग त्रि भोग्य शक्त और अत्यंत विभक्त अत्यंत असकीर्ण यो अभी प्राप्त इव शाम भोग कल्पत है शक्ति, भोग्य शक्ति इन दोनों कैसे है ये अत्यंत विभक्त यो वह अत्यंत विभक्त है अत्यंत असंकीर्ण यो कहीं भी, भी संबंध वास्तविक नहीं हो सकता लेकिन आविभाग प्राप्त संबद्ध के समान दिखाई दे रहा है ऐसा होने पर ही भोग कल्पत है तभी हम कहते सुख दुख का भोग होता है स्वरूप प्रतिलंबे तो इसे जहां विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है स्वरूप का लाभ हो जाता है दार्श स्वरूप स्थान में स्वरूप स्थित हो जाते हो जब तब तो कैवल्य तो में भगवत कुतुभ होगा दोनों का कैवल्य हो गया समझो माया अपने स्वरूप को वास्तव में क्या है वो क्या नहीं वो अपना स्वरूप बता देती है विद्या और पुरुष क्या है क्या नहीं स्वरूप हो जाता है आरम निश्चय यही होता है अहम एवं ब्रह्मष्मी ऐसा नहीं अहम ब्रह्मी दोनों में बहुत अंतर है बोलने वाले ज्यादातर बोले तो अहम एवं मैं ही ये तो गड़बड़ हो ना ना ना तो जोड़ेगा आप जब हम दोगे क्या होगा ना तो तुम तो न ना ब्रह्मास्मि इसलिए भूल से भी ऐसा चिंता नहीं कर रहा हम एवं बाहर राक्षस बन जाओगे असर हो जाओगे होना चाहिए हम ब्रह्म ही वास्तव हम ब्रह्म जीवो ब्रह्म नापरा का जीव ब्रह्म नहीं कहा श्लोक बना जीवो ब्रह्म करके कहा ब्रह्म के साथ एव होना चाहिए जीव के साथ अहम के साथ नहीं ये को कहा रखो भी उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है सर्व प्रतिलंब है तो तय तो कवल्य में भवती कुतू भोगी तथा उत्तम इस विषय पंच के वचन है बुद्धि तप पुरुषम आकारशील विद्याभिन तथा आत्म बुद्धि मोहीन ये, ये जो आत्मा है पुरुष है वो कैसा है बुद्धि पर है बुद्धि से, से भिन्न है आ आ मैंने विभक्त है वो अर्थात असंयुक्त है वो असंबद्ध है बुद्धि परम पुरुष <coughs> लेकिन बुद्धि से परे पुरुष है फिर भी जैसे आप से से पर बोलते हो तो तो फिर भी एक ही कारण कारण है की धारा में भी कहा जाता है उससे परे तभी परे, परे, पर शब्द पर, पर, होता है उसी प्रकार से बुद्धि परम में भी आप कह रहे हो तो हो सकता है वो आता ही बुद्धि का मूल कारण हो कहते नहीं आकारशील विद्या आय विभक्त आकार मनी स्वरूप शुद्ध है वो आकार से तात्पर्य स्वरूपतः शुद्ध स्वरूप वाला है नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है नित्य मुक्त स्वरूप है उसको कहते हैं आकार दूसरा है शील है शील संस्कार है साक्षी रूपता वह सदा ही साक्षी रूप में विद्यमान है वह कभी किसी को संबद्ध नहीं होता ऐसा संबंध भी मात्र इसलिए युवा बोला था ना वहां एकात्मता युवा हो रखा है वास्तव में एकात्मता वास्तव में संबंध नहीं हो सकता है इसलिए यहां पर कहते हैं, शील साक्ष्य स्विदता है स्वभाव में रहता है और विद्या मान ज्ञानम चेतनम चेतन जड़ है। नहीं है आदि भी कह यहां पर एक तरह से शुद्धत्व लिया है साक्ष भाव लिया और चेतन लिया आदि से आप लेना सत्य और अनंतत्व तो को भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा या ज्ञानम कह दिया सत्यम अनंतम दोनों को भी कर लेना आदि से इनके माध्यम से वह बुद्धि से पर जो पुरुष है वह विभक्त बुद्धि से लेकिन इस बात को अपश्यन ऐसा स्वरूप को बुद्धि से अत्यंत पृथक बुद्धि का स्वरूप ठीक विपरीत है बुद्धि नित्य अशुद्ध है अनित्य शुद्ध है आत्मा बुद्धि नित्य अशुद्ध है साक्षी रूप है, ये रूप है, है बुद्धि, इसलिए दर्शन शक्ति कहा दृक शक्ति है वह साक्षी यह चेतन है तो वो जड़ है यह ज्ञान रूप है तो वह अज्ञान रूप है यह सदरूप तो है तो वह असद ठीक विपरीत है फिर भी विभक्त को नानुभव करते हुए अपश्य न मोहेन कुरियात आत्म बुद्धि मोह के वजह से क्या कर देता है आदमी ऐसे जड़ में भी आत्मबुद्धि कर लेता है यही अस्विधा है ऐसी बुद्धि में आत्मा के धर्मों को आरोप करता हुआ मैं ये हूं ऐसे जो पकड़ लिया है तो शरीर आदि वाला ही मैं हूं शरीर सुख शरीर और स्थूल शरीर पर संघात आप तक की मैं ऐसे इसी में जो अपना अभिमान को बनाए रख लेने का नाम ही अस्मिता इस अस्मिता के कारण से ही सकल प्रकार का क्लेश हो जाता है अविद्या के कारण से अस्मिता आ गई और अस्मिता के कारण से उत्तर उत्तर सारा काम होने वाला है राग द्विष और और आगे कहते इसलिए राग क्या चीज है सुखाश रागः सुखाश रागः सुखा सुखास्मृति पूर्व सुखे सागरे वा योग्य लोब स राग सुखा सुख से सुखाशय तदस्तृति सुखाशी सुख का अनुष सुख की वासना सुख का ज्ञान आपके अंदर दिमाग है उस ज्ञान आधीन होकर के जो आगे हुआ करता है उसी का नाम राग यदि आपका सुख का ज्ञान ही नहीं होता तो आज आप सुख चाहते ही नहीं न सुख के साधन के पीछे भागते आपका सुख का ज्ञान है अविद्या के कारण से अनाधिकारी न जन संसार में जन का संस्कार विशेष विद्यमान है, उसी कारण से आपका अंदर उस सुख की बार बार स्मृति आती है हम नहीं तो देखिये बड़ा विचित्र बात है एक बच्चे को जिसने अभी मौत क्या देखा नहीं समझा नहीं आप लोग तो बड़े हो गए हो आपके घर में लोग मरे है देखे हो नहीं उस बच्चे को अभी कुछ भी बहार नहीं है उस बच्चे को छत से गिराने के जैसे कर दो तो चिल्लाता है क्यों उसने कभी गिरा था क्या मरा था क्या उसने गिरना क्या पता नहीं हाथ पे टूटना क्या भी पता नहीं कभी लेकिन उसके आप थोड़े करने लगो तो चिल्लाने लग जाता है इसका मतलब उसके अंदर कहीं न कहीं छिपा हुआ है मामला उसकी स्मृति झट की हो जाती है उसको कि हमको गिराएंगे तो मैं मरूंगा तो क्यों हो गया इसे मानना पड़ेगा वो मृत्यु का ज्ञान कनक उसके पास है उसकी स्मृति होती है और किसी ने किसी जन्म में गिर के मरा भी होगा जरिने की देखाई है गिर के मरा ही नहीं हो सकता गिर के मरा भी हो ऐसा जो होगा और ज्यादा जोर से चिल्लाता होगा इसका परसों अनुभव हो तो ज्यादा जोर से चल तो कहने का तापर्य यहां पर भी कहते हैं सुख अभिज्ञ सुख ज्ञानवान पुरुष सुखाभिज्ञ जो जीव के अंदर सुखान सुखानुस्मृति पूर्व सुख की अनुस्मृति बनी रहती है। न्यायिकों ने भी क्या लिया कि संस्कार घोषित करने के लिए बच्चे का जन्म के बाद वो माँ का दूध क्यों चाहता है पानी पिलाओ हो मीठा चीज तो कुछ और कर दो जिंदा क्यों नहीं रह पाता वो दूध के लिए क्यों प्रवृत्त होता है क्या नहीं एक जन्म का संस्कार बड़ा होने भूख प्यास लग जाए तब मां का दूध के लिए क्यों नहीं जाता है? कि उस अवस्था विशेष में ही वो संस्कार जागृत होते हैं वो एक अवस्था जो चीज वही उद्बोधक है उस समय काम वासना क्यों नहीं जगा प्रश्न मुक्तावड़ी में से विचार आया हुआ है वो उस समय वो छह छह महीने सात महीने आठ महीने का एक साल का डेढ़ साल का जब बच्चा था तब काम वासना क्यों नहीं जगी माँ के दूध की वासना जग रही इसलिए मानना पड़ेगा वो अवस्था ही उसके लिए है आते शरीर उस समय इस तरह की बनावट में है कि उसके न, उसके अनुकूल संस्कार उस समय जगते अन्य संस्कार अभी भी आपने बाल्यवस्था में कुछ विचार किया ना यौवनत्व नहीं था है अभिव्यक्त अन्य वासनाएं हैं यौवनत्व की वासना अभिव्यक्त अब बीस रुपए विद्यमान माननी पड़ेगी नहीं तो बाद में कहा से आ जाएगा ये बीज रूपये अंदर ना होता तो बाद में आएगा किसे इसलिए मानना पड़ता है जो भी बाद में विव्यक्त हो रहा है तो निश्चित रूप में उसका बीज जरूर है जिस पौधा से जो फल निकल रहा है माना पड़ेगा आप उसी फल का बीज लगाया था ये तो नहीं कि हमने कटहल का पौधा बो दिया उसे कटल का फल लग गया और आप कहोगे नहीं हमने आम का बीज लोहे था तो यहाँ कटहल तो कैसे हो गया ऐसा कोई नहीं विचार करता उसी प्रकार से उत्तर काल में होता वह कार्यों को देखकर के पूर्व उसके कारण की बीज अवस्था सभी व्यक्ति अनुमान से स्वीकार कर लेते हैं इसलिए यहां भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा इसलिए कहते हैं सुखानुस्मृति पूर्वक क्या होता है आपको सुख और सुख के साधनों में जो गर्द अभिकांशा गर्दो अभिकांशाएं हम धातु है गर्द मैंने अभिकांशा होती है एक उत्कट इच्छा जागृत होती है मैं सदा सुखी रहूं और मुझे सखा सदा सुख साधनों से मैं संपन्न रहूं ये जो अंदर से एक विशेष इच्छा जागृत हो जाती है वह इच्छा को राग करती दो अवस्था है उस इच्छा में भी एक कृष्णा और एक लोभ जो गर्भ की व्याख्या में उसे दो सीढ़ी बना दिया अधिकांशा की एक तो पहला है तृष्णा और दूसरा है लोभ कृष्णा है क्या सुखा भाव का भान हो गया जैसे तृष्णा प्यास के ही बोलते हैं प्यास प्यास है का मतलब क्या आपको प्यास लगा है यह भान कब हुआ जब आपके अपने अंदर पानी के अभाव का ज्ञान होता है पानी की न्यूनता का ज्ञान होता है आप कहते मुझे को प्यास लगी है मुझे पानी चाहिए इस तरह से यहाँ पर कृष्णा कर क्या होगा इसलिए सुखा भाव का ज्ञान होता है तब सुख की तृष्णा होती है इसलिए कृष्णा का तात्पर्य क्या है सुखा भाव भानम सुख साधना भाव ज्ञानम बा भा। कृष्णा है और लोभ क्या है विषय प्राप्ति संबंधी इच्छा जब ये भान हो जाए सुखा भाव का भान हो जाए सुख साधन के अभाव का भान हो जाए तब आप क्या करेंगे सुख और सुख साधन की इच्छा सुख नहीं इच्छा सुख साधन जो वास्तविक इच्छा है वो लोभ है ये लोभ उसने वस्तु को उठा लिया बोलते ना मां लगा भी है मैंने उन विषयों के प्रति उसकी इच्छा जगी है ये विषय मेरे पास रहेगा ये कलम मेरे पास रहेगा उसका कल बड़ा सुंदर है तो कल किस दिन मौका मिल जाए ला लो मेरी हो जाए तो मेरे को बड़ा आनंद मिलेगा उसे मैं लिखूंगा बड़ा अच्छा लगेगा अंदर में है ना वो इच्छा न तो आदमी उठा लेगा किसी का और इसलिए कहते आदमी लोभ वसाथी चोरी करता है पहली बार जो चोरी होती है वो लोभ बाल में आदत पड़ गई तो उसकी धंडा होगा पहली बार उसके अभाव का ज्ञान सताता है उसको और उस वस्तु को किसी न किसी प्रक्रिया से प्राप्त करेगी चाहे सिर्फ प्रबल होती है जहां दिखाई दिया उसको वस्तु चौबीस घंटा उसकी निगाह उसमें लगी रहेगी जैसे कैसे हु कैंड फ्रूक उसको उठाने की चक्कर में है है जैसे हमने कभी कभी याद आते घटनाएं छोटेपन की समझ में आती है बचपन की एक लड़का था वेणुगोपाल नाम था शायद तीसरी चौथी कक्षा की कहानी वो बहुत बार हमको याद आता है जब ये सब ऐसे प्रसंग आते लोभ आदि शब्द याद आ जाते हैं तो समझ में आता है पाप का बाप लोभ है इसमें विचार है। बाप का बाप कौन है लोभ है मां तो सबकी अविद्या है सारे काम धंधों की माँ तो अविद्या है बाप अलग अलग होते हैं बाप का बाप लोभ है पंच पांडवों की एक ही पत्नी थी ना तो यहाँ अनेक चीजों की एक ही पत्नी अविद्या है और जैसे सारे पैदा होते हैं लेकिन जैसे बाप अलग अलग होते हैं तो लोभ पर विचार जब है उस पर विचार दृष्टांत को याद आया था उसने क्या किया कि किल कलम की बात है वो उसी कुछ दिन पहले किसी ने जन्म पर भेंट दिया था उस जमाने में हीरो पैन मैंने बहुत बड़ी चीज है आजकल तो कुछ नहीं देखने को नहीं मिलता था चाइना से आता था बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता था किसने हमें भेंट दिया था जन्मदिवस पर अब हमने उसको ले गया अब उसने देख लिया उसकी दिमाग घूम रही थी ये बड़ी मित्रता धीरे धीरे इतना ज्यादा कर लिया एक हफ्ता के अंदर इतनी मित्र हो गया वो इंतजार करता था हमको हर चीज के लिए क्या बात है भाई हफ्ता भर के अंदर इतनी इसके अंदर मित्रता हमारे प्रति हो गई है समझाई नहीं मैं मैंने हो सकता है सहजभाव में ले लिया तो उसने क्या किया कि करीब हफ्ता दस दिन बाद मौका लेकर के झूठ बोला तो क्लास मॉनिटर थे देखो टीचर बुलाया है मित्रदाय से विश्वास किया और हमने सब कुछ वैसे छोड़ के बैग बुग अपने चल दिया टीचर के पास और टीचर कहते है की हमने तो बुलाया नहीं तब लौट के आता हूँ तो मैं तो कुछ देखा नहीं तो बैग लिया अपना उसके बाद जाए तो उसको छुट्टी हुई तो चला गया बिल्कुल जानके छुट्टी के टाइम में किया खेल उसके बाद घर ही जाएगा मैं भी घर चला जाऊंगा लेकर के खिसक जाऊंगा पकड़ा जाऊंगा ये उसकी अकल देखिए कितनी चली छोटे बच्चे के अंदर वो लोभ जो है कलम का लोभ नहीं होमवर्क करने के लिए समझ नहीं, नहीं।, नहीं आई तो बहुत दिनों के बाद ऐसे हुआ उसका धीरे धीरे वो भी हमसे अलग हो गया तो उसको मिल गया ना जो चीज मिलना तो लेना तो ले लिया अलग हो गया लेकिन ऐसा प्रसंग आया जो बीमार पड़ गया तो टीचर हमें आदेश दिया तुम तो क्लास मॉनिटर है जा देखो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है तीन दिन हो गया तुम्हारा मित्र भी था पर जाओ आ उसे घर गए उसको कल नहीं था आएंगे संभावना भी नहीं थी ना तो वही उसके जो है घर में टेबल पर ही वो कलम था मैं देखते ही समझ गया और मैंने उसको जान के उठा करके उसके हाथ में दिया क्या मेरे तरफ से तुमको प्रेजेंट वो पसीना पसीना हो गया वहीं से उसके बुखार भी उतर गई दूसरे दिन स्कूल आ गया उसी कलम के साथ दूसरे दिन बड़ा यहाँ लगा करके स्कूल आ गया खुशी से पर ये जो चीज है ना कृष्णा और लोभ बहुत खतरनाक किसी भी विषय में हो ये विषय संबंधी इच्छा होती है लोभ और अभाव संबंधी जो विचार है ज्ञान है वही कृष्णा पूर्णम पूर्णिदाश्य पूर्णशा